सहनौ मुन सह वी कई हेदस्वनाधीतमस्त विष वाई ओम शांति विवेक वैराग्य अभ्यास इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं विवेक किसका करना चाहिए कल इसके ऊपर हमने विचार किया था कि पत्ते पत्ते का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है आवश्यक भी नहीं है मोक्ष प्राप्त के लिए मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं ऐसा सामर्थ्य ईश्वर ने हमारे अंदर प्रदान कर रखा है जितना ज्ञान प्राप्त करने से हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं उतना सामर्थ्य तो है लेकिन पूरे विश्व में जितने प्रकार का ज्ञान है सारा का सारा हम प्राप्त नहीं कर सकते तो संक्षेप में प्राय सभी दर्शन का ईश्वर जीव प्रकृति इन तीन का विशेष विवेचन करते हैं इनका विवेक हम प्राप्त कर सकते हैं और इतने से ही हम इनका जब सही सही हमको विवेक प्राप्त हो जाता है तब हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं ईश्वर के स्वरूप के बारे में हमने कुछ विचार किया था ईश्वर कैसा है आगे उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम विचार करेंगे ईश्वर को कौन नहीं जान पाते ईश्वर का विवेक किसको नहीं होता है एक वेद मंत्र है आप लोगों में से अनेक सुने भी होंगे नम तम था तो इम जया न अन्य पूरम बभुआ निहारेण प्रवृत्ता जलप्या चाशु कृप उक्त सासन चरंदी मंत्र में कहा है ईश्वर को कौन नहीं जान पाता है तीन कंडीशन बताए चार बातें बताई निहारेण प्रावृता निहार कहते तो कोहरे को कोहरे को आप जानते हैं कोहरा हो जाए तो क्या होता है रास्ता बंद देखने में मुश्किल हो जाता है विमान में निरस्त हो जाते हैं रेलगाड़ी और बस जाने की जब बात ही क्या है जैसे कोहरा हो जाने से सामने वस्तु होते हुए हमको नहीं दिखाई देते हैं ऐसे ही मिथ्या ज्ञान के कारण अज्ञान कहिए का मिथ्या ज्ञान कहिए अंधकार यही है ज्ञान का अंधकार अज्ञान है जो अज्ञान अंधकार से ढके हुए हैं वो ईश्वर को नहीं जान पाते निहारेण प्रावृत्ता कहा मर्ज्यान में डके हुए हैं ईश्वर के स्वरूप के बारे में जितनी भ्रांतियां संसार में हैं और किसी विषय में नहीं है गणित में देखिए आप भारत में गणित पढ़िए अमेरिका में पढ़िए इंग्लैंड में पढ़िए सब जगह एक समान मिलेगा आठ को पांच में गुना करेंगे यहाँ में आप चालीस कहेंगे वहां में चालीस सब जगह चालीस है लेकिन ईश्वर के बारे में कुछ हम मानते हैं कुछ वो मानते कुछ और मानते हैं सब जगह अलग अलग मान्यता है क्यों निहार एण प्रावृता निहार अन्नकार, अज्ञान, अविद्या के द्वारा ढके हुए हैं। जो अविद्या के द्वारा ढका हुआ है वो ईश्वर को नहीं जान पाता है फिर कहा जल्प्या जल्प्या का अर्थ होता है संस्कृत पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आता है जल्प व्यक्त्याची जो व्यर्थ बकवास करता है व्यर्थ बकवास करने वाला व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान पाता है दिन भर बोलते ही रहते बोलते रहते कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे hey. इसलिए आपको यहाँ पर मर्म रखा गया आप बोलना बंद करेंगे तब ईश्वर को जानेंगे जब तक बोलते रहेंगे तब तक ईश्वर को कैसे जानेंगे ईश्वर को जानने के लिए बाहर जो वाणी है उस वाणी को हमको रोकना पड़ता है तो जल व्यर्थ बकवास नास्तिक मति वाला व्यक्ति उसको नहीं जान सकता तीसरा होता है सू त्रिपह आशु कहते तो प्राण को जो अपने स्वार्थ साधन में तत्पर है केवल अपने स्वार्थ को ही देखता है हिंदित स्वार्थ स्वार्थ तो सबके है सबका अपना प्रयोजन है जब हम दूसरे को ध्यान रखते हुए अपने स्वार्थ की सिद्धि करते तब तो कोई बात नहीं है जब दूसरों को हानि पहुंचाकर कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वो तो निंदित स्वार्थ वो त्याज्य है, तो जो ऐसे निंदित स्वार्थी व्यक्ति है वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर को नहीं जान पाता है और कहा उत्थ सा चरंती उत्थ सा चरंती चरण आप, आप सुने कल रात को भी आप सुन लेते चरण करना विचरण करना जो इंद्रियों के विषय भोग में ही विचरण करते हैं उसी को ये अंतिम लक्ष्य मानते हैं वो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। तो मंत्र कहता है ये चार प्रकार के व्यक्ति जो अविद्या से ढके हुए हैं, जो व्यर्थ बकवास करते हैं जो अपने निंदित स्वार्थ में लगे हुए हैं, और जो केवल इंद्रियों के भोगों में लिप्त है ऐसे व्यक्ति ईश्वर अंदर विद्यमान है हम सबसे अलग एक दिव्य सत्ता है होते हुए हो भी हम ईश्वर की सत्ता को नहीं जान पाते ईश्वर कण कण में व्यापक है सर्वत्र विद्यमान है प्रश्न उठता है जैसे अग्नि अग्नि में प्रकाश है उष्णता है अब अग्नि जो ये चोर भी जब अग्नि के पास आ जाए अग्नि उसको उष्णता देती है और साधु आ जाए साधु को भी उष्णता देती है सबके लिए बराबर है तो ईश्वर सब जगह है और ईश्वर का आनंद भी सब जगह है तो ईश्वर का आनंद भी सबको मिलना चाहिए अग्नि के पास जाते हैं तो अग्नि की उषमा मिलती है प्रकाश मिलता है तो ईश्वर तो हमारे पास विद्यमान है तो ईश्वर का आनंद क्यों नहीं मिलता हमको तो दृष्टांत में भेद भय विवेक करना पड़ेगा अग्नि कैसा पदार्थ है जड़ पदार्थ है उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि इसको और इसको ना दूं, लेकिन ईश्वर चेतन है अपनी शक्ति के ऊपर उसका नियंत्रण है वो तो जिसको चाहे देता है जिसको चाहे नहीं देता और उसका चाहना जो है वो हमारे कर्मों के आधार पर है अपनी मर्जी से नहीं है तो ईश्वर स्वतंत्र है और चेतन है इसलिए वो अपना आनंद अपने उपासकों को देता है और जो उसकी आज्ञा का भंग करते हैं उनको वो आनंद नहीं देता है तो ईश्वर को जानने के लिए विवेक का प्रयोग आवश्यक है तो ये विवेक कैसे प्राप्त होता है कल हमने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर रहे थे कि हम शास्त्रों को पढ़ते हैं उसको श्रवण करते हैं मनन करते हैं निरीध्यासन करते हैं और साक्षात्कार करते हैं तब जाकर हमें ईश्वर का ज्ञान होता है और एक बात अब थे कि भाई ईश्वर के बिना नहीं काम चलता है ये एक भ्रांति है ईश्वर के बिना भी हमारा काम चल जाता है सबसे पहले बात है कि मनुष्य मात्र में प्राणी मात्र का ये सवार है जो सुख है उसको प्राप्त करना चाहता है और जो दुख है उससे दूर रहना चाहते हैं आप लोग यदि शिविर में आए तो शिविर में किसलिए आए सुख मिलेगा या दुख मिलेगा क्या उद्देश्य लेकर आए कि कुछ मिलेगा कुछ लाभ होगा हम सुखी होंगे अधिक सुखी होंगे अधिक आनंद प्राप्त करेंगे इस उद्देश्य के लेकर आए हैं और यही उद्देश्य सभी प्राणी मात्र का है सब सुख चाहते हैं और सब दुख से छुटना चाहते हैं सुख को प्राप्त करना और दुख से हटना यह प्राणी मात्र का स्वभाव है इस स्वभाव का बदल नहीं सकते न्याय दर्शन में इसकी लंबी चर्चा है तो कहते हैं नाई स्वभाव को बदल दे तो काम खत्म है इसके लिए सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है तो कहते हैं जिस वस्तु का जो स्वभाव है कभी नहीं बदलता है स्वभाव शब्द का अर्थ ही यही होता है स्व अपना अस्तित्व स्वरूप जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसे ही जानना पड़ेगा वैसे ही मानना पड़ेगा वैसे ही व्यवहार में ला सकते हैं आप वस्तु के स्वरूप को कभी बदल नहीं सकते संसार में आप जन्म से लेकर आज तक और प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक रात्रि तक पुरुषार्थ करते हैं जो नितान मालसी व्यक्ति है परा रहता है सोया रहता दिन भर तो कोई सोता ही नहीं होगा चौबीस घंटे सो भी नहीं सकते आप कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ आपको करना पड़ता है और सारा का सारा पुरुषार्थ हमारा होता है दुख को हटाने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए अब विवेक करना है कि हम कैसा सुख चाहते हैं क्या आपको ऐसा सुख मिले जिसमें थोड़ा दुख मिला हुआ मंजूर रहेगा चावल बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं पचानबे प्रतिशत चावल है पांच प्रतिशत कंकर है आप खरीदेंगे क्या पचानवे प्रतिशत चावल है पांच प्रतिशत केवल कंकर है खरीदेंगे माता विवेक का प्रयोग करते हैं संसार में भी ऐसा ही है सुखा भी के ठीक है मान लिया सुखा भी लेकिन दुख मिला हुआ है मैं वर्षकार कहते हैं आपके सामने है, थाली में बहुत बढ़िया पकवान निष्ठान रखा हुआ है और थोड़ा सा जहर मिला हुआ है अब ये जहर को आप यदि मिला हुआ भोजन को देखेंगे उसको भोजन के दृष्टि से देखेंगे तो आप क्या करेंगे खाएंगे और जहर मिला हुआ है मरेंगे और यदि आप उसको जहर के दृष्टि से देखेंगे छोड़ देंगे तो वे की व्यक्ति किस दृष्टि से देखेगा जहर थोड़ा सा ही है खाली घर में भोजन है जहर थोड़ा सा है लेकिन ये थोड़ा सा जहर प्राण घातक हो जाता है जो विवेक करता है वो जहर मिला हुआ भोजन को नहीं खाता है छोड़ देता है सुखी रहता है और जो उसको भोजन के दृष्टि से देखता है आकर्षित होता है राग होता है खाता है और मर जाता है उसकी लंबी चर्चा वहां विवेक उत्पन्न के लिए की है ऐसे ऐसी बातें वहां बताई है तो आप देखिए संसार में कोई भी आपको सुख मिलता है ऐसा कोई सुख नहीं मिलेगा जिसमें दुख ना हो प्रत्येक सुख में दुख मिला हुआ है ऐसा एक भी सुख सांसारिक सुख आप नहीं बना सकते जिसमें दुख बिल्कुल नहीं है शुद्ध सुख संसार में शुद्ध सुख मिलना संभव नहीं है शुद्ध सुख चाहिए तो किसके पास मिलेगा आप जानते हैं केवल ईश्वर के पास ही मिलता है ये विवेकी व्यक्ति जानता है शुद्ध सुख ईश्वर के पास मिलता है संसार में शुद्ध सुख नहीं मिलता दूसरी बात सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं सांसारिक सुख डोगने से हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है और ईश्वरी सुख डोगेंगे तो कितना भी मोड़े इंद्रिय कर्गी शिथिल नहीं होंगे रोग आपको नहीं होगा आप और अधिक स्वस्थ होंगे जो ईश्वरीय आनंद को जितना अधिक प्राप्त करता है वो अधिक स्वस्थ होता है और जो सांसारिक विषयों को अधिक भोग करता है कि वो रुग्ण होता है और दुर्बल इंद्रिय वाला होता है उसकी इंद्रिय कमजोर हो जाते हैं सांसारिक सुख को भोगते भोगते आप थक जाएंगे उग जाएंगे आप टीवी देखते रहिए कितनी देर तक देखेंगे एक घंटा दो घंटे तीन घंटे चार घंटे आठ दस घंटे के बाद आंख दुखने लग जाएगी और बैठ नहीं सकते आप देख नहीं सकते हम खोलना चाहो तो भी नहीं खोल सकते और खाने में खाने की रुचि होती है जो चीज पसंद भी होती है खा लेते हैं थोड़ा अभी खा लिया और अभी खा लिया खा खा कर कितना खा सकते हैं सीमा आ जाएगी और अभी खा नहीं सकते ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी सभी इंद्रियों में लगा लीजिए कोई भी इंद्रिय ले उसका विषयों का भोग करते हैं विषयों को भोग करते करते कभी भी आपकी तृप्ति नहीं होगी योगदर्शनकार कहते हैं विषयों को भोग करके कभी भी आप वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते भोगने की इच्छा है तृष्णा है तो कहते कभी भी आप भोग करके उसको शांत नहीं कर सकते लेकिन इंद्रियों को यदि शांत करना चाहते हैं तो ईश्वर की उपासना करेंगे तो आपकी इंद्रिया शांत हो जाएगी और भोगते जाएंगे कभी भी शांत नहीं होगी तो संसार के सुख में आपको दुख मिश्रित मिलता है और सांसारिक सुख अनित्य होता है कोई भी सुख आपके पास हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है आज जो सुख प्राप्त हो रहा है वो आज है कल नहीं रहेगा और कल रहेगा तो भी आप नहीं रहेंगे भोगान भुक्ता वही अन्य वो भुक्ता हम ही मुक्त हो है जाते हैं तो भोग्य पदार्थ बने रहें तो आप नहीं रहेंगे और आप रहेंगे तो भोग्य पदार्थ नहीं रहेगा शारीरिक दृष्टि से कि शरीर को छोड़ना पड़ता है तो जो हम भोग करते हैं वो भोग अपने आप हमसे छूट जाते हैं तो ये सांसारिक सुख के न्यूनता है ईश्वरीय सुख में ये न्यूनता नहीं है ईश्वरीय सुख भोगेंगे तो आपके अंदर विचार करने की शक्ति धैर्य शांति ये सब बढ़ते हैं और सांसारिक सुखों को विषय भरों को जितना भोगते हैं आपके अंदर इसके बदले अशांति उत्पन्न होगी बेचैनी होगी चंचलता आएगी धैर्य नहीं रहेगा ये सब देश आपके अंदर आएंगे तो आप जब इस सुख दुख के ऊपर थोड़ा सा विवेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कैसा सुख चाहिए और वो सुख संसार में कहा मिल सकता है तो आपको पता चलेगा संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा और इसके ऊपर वेद मंत्र में है मृत्यु को हम सबसे बड़ा दुख मानते हैं और मृत्यु अभी समस्त दुख से तैरना तो वेद मंत्र बहुत प्रसिद्ध आप जानते हैं वेदा नेतम पुरुषम महात आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव विदिमृत्युमे नान्या पंथा विद्यते अवेना तमेव उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु मृत्यु आदि समस्त दुखों को व्यक्ति पार कर जाता है एक ही रास्ता है और एक ही लक्ष्य है उसी को प्राप्त करेंगे सभी दुखों से छूट सकते हैं और उसी को प्राप्त नहीं करेंगे समस्त दुखों से छुटकारा पाना संभव नहीं है यह तो अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए हम ईश्वर का विवेक प्राप्त करते हैं इसके अतिरिक्त उपनिषद कार कहते हैं कोई अन्य कह प्राणाप यदि एश आकाश हो आनंद न यदि आनंद स्वरूप सर्व व्यापक परमात्मा नहीं होता ना हम जीवित रह सकते हैं न हम सांस ले सकते हैं हम जो हर क्षण सांस ले रहे हैं, इसके पीछे ईश्वर का अवदान है ईश्वर की कृपा है ईश्वर ने दया की है इसलिए हम श्वास ले रहे हैं इसलिए हम जीवित है और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं भी मानता है ईश्वर तो ने उसके ऊपर ऐसी कृपा कर रखी है स्वतंत्रता दे रखी है इसलिए वो ईश्वर की सत्ता ना स्वीकार करते वो जीवित है छोटा बच्चा पैदा होता है और माता पिता उसकी सेवा करते हैं लेकिन बच्चे का तो कोई बोध ही नहीं होता है वो माता पिता के ऊपर ही मलमित्र भी त्याग कर देता है हाथ पैर मारता है कुछ भी करता है जितना भी करता है सब कुछ माता पिता सहन करते हैं उसका उसको दंड नहीं देते कैसे ईश्वर हमारी माता है ईश्वर हमारा पिता है वो हमारा सब कुछ सहन करता है अवकाश दिया है अवसर दिया है क्यों दिया है ये मनुष्य जीवन जो है सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़े जन्म के बाद मिलता है तो इस जन्म में उसको पूरा अवसर देता है जो ईश्वरीय अध्याय के अनुसार नहीं चलते एक बार मनुष्य जीवन चुकने के बाद कब उनका फिर मनुष्य जीवन का नंबर आएगा कह नहीं सकते पूरी सृष्टि ही पार हो सकती है जो अन्याय करते हैं पाप करते हैं अत्याचार करते हैं उनके लिए तो ये स्थिति है तो इसलिए ईश्वर जब जा मनुष्य जन्म देता है स्वतंत्रता दे रखा जितना कर्म करते करो जैसे हम परीक्षा देते हैं परीक्षा में तीन घंटे होते हैं तीन घंटे तक हम कुछ भी लिखते हैं परीक्षक निरीक्षक आकर हमारा हाथ नहीं पकड़ते हैं लेकिन तीन घंटे जब पूरे हो है जाते हैं तब हमारे हाथ में नहीं होता परीक्षा का परिणाम निरीक्षण करने के बाद निरीक्षक देते हैं हमारे हाथ में नहीं होता ईश्वर ने हमको जन्म दिया है पूरा जीवन दिया है और मृत्यु के समय ये कुल मिलाकर हमको अगला जन्म परिणाम के रूप में देते हैं और ये तीन घंटे जन्म जीवन और मृत्यु का हमने पार कर दिया उसके बाद परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है वो ईश्वर के हाथ में चला जाता है लेकिन इस नीच के काल में जैसे निरीक्षक हाथ नहीं पकड़ता ऐसे ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ता हमारे स्वतंत्रता को वो भंग नहीं करता है स्वतंत्रता है तो ईश्वर का विवेक हमें आवश्यक है ईश्वर के बिना हम जो सुख चाहते हैं, वो सुख को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते शुतर शुतर उपनिषद में कहते हैं यदा चर्मवत आकाशम वेस्ट संति मानवाह तबा दे अविज्यायों दुख अंतो भविष्य इसको कहते हैं असम उपमा अलंकार क्या कहा कि यदा चर्मत आकाश आकाश को हम लाए जैसे कपड़े को हम हाथ में लपेट देते हैं जैसे आकाश को लाकर यदि कोई आप हाथ में लपेट दे तब देरम देव अविज्याय देव ईश्वर ईश्वर को बिना जाने आपके दुखों का अंत हो जाएगा तो क्या आकाश को आप कपड़े की तरह लाकर लपेट सकते हैं नहीं लपेट सकते हैं तो इसका मतलब है ईश्वर को बिना जाने सारे दुखों से छुटकारा पाना संभव नहीं है जैसे वो असंभव है ये भी असंभव है इसको असंभव उपमा अलंकार कहते हैं तो ईश्वर को जाने बिना हम कभी भी संपूर्ण दुखों से छुटकारा प्राप्त तो नहीं कर सकते और ये केवल ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति समाधि प्राप्ति इसकी बात नहीं है सांसारिक सुखों को भी हम जो प्राप्त करते हैं वो तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त करते हैं आप सब सत्य बोलते हैं आपको डर नहीं लगता है और झूठ बोलते हैं बार बार आपके अंदर बेचैन होती है कभी पकड़ा ना जाऊं ये तो सुख है दुख है तो ईश्वर को मानना मतलब ईश्वर की आज्ञा को मानना ईश्वर ने आज्ञा नहीं है सत्य बोलने के लिए आप सत्य बोलेंगे आपको निर्भरता होगी आप निर्भय रहेंगे और अगर आप झूठ बोलेंगे भयभीत रहेंगे दुख तत्काल तो मिलता है मानसिक रूप में जो परिणाम है वो तो सबको प्राप्त होता है तत्काल प्राप्त होता है कोई भी व्यक्ति नास्तिक हो कितना भी ईश्वरीय आज्ञा का भंग करता है दिखाने के लिए वो दिखा मैं सुखी हूं मैं, मैं प्रसन्न हूं मुझे कोई बाधा नहीं कष्ट नहीं है लेकिन अंदर से आप जब देखेंगे जब निकटता को प्राप्त करेंगे हर नास्तिक व्यक्ति के अंदर आपको दुख भय चिंता और उद्विग्नता जरूर मिलेगी सच्चा आस्तिक अंदर से सुखी रहता है भले उसके पास खाने का ना हो लेकिन अंदर से वो प्रसन्न रहेगा कभी दुखी नहीं रहेगा कभी बोचन नहीं होगा सच्चा हस्तिक्ष की बात करता हूँ जो ईश्वर का स्वरूप को यथार्थ जानता है और ईश्वर मेरे एक एक कर्म को जानता है एक, एक कर्म का फल देगा मानता है वो व्यक्ति अंदर से हमेशा प्रसन्न रहेगा उसको पूरा विश्वास है ईश्वर के रहते हुए मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है उसको पूरा विश्वास है तो वह अंदर से क्यों बेचिन्द रहेगा तो अंदर से हमेशा प्रसन्न रहता है तो ये ईश्वर का विवेक हमारे जीवन को भी परिवर्तन करता है और जीवन का जो अंतिम ध्यय है अंतिम लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त कराता है ईश्वर का विवेक आवश्यक है इसको हमने बताने का कुछ प्रयास किया इसके बाद हमारा विवेक का विषय है जीवात्मा जीवात्मा का स्वरूप कैसा है पहले तो जीवात्मा का अस्तित्व तो कोई नहीं मानते कई लोग जितने भी नास्तिक लोग हैं, वह नहीं मानते भारत में भी एक आचार्य हो तो चार वाक आपने नाम सुना होगा वो भी तो कहते जीवात्मा कुछ नहीं है यादत जीवित सुखम जीवित ऋणन कृपा गृतम विवेक भस्मी नित शरीर पुनरागमन पुतच के तब जब तक जीते सुखपूर्वक जियो और ऋण करके भी घी पियो मर जाएंगे तो कौन किसका ऋण वापस करेगा कुछ नहीं होता है शरीर भस्म हो गया तो बारा नहीं है ये नास्तिक संप्रदाय है चारवाक संप्रदाय है ये जो जीवात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हमारे सभी दर्शन हमें लगभग जीवात्मा की चर्चा है जीवात्मा का अस्तित्व को पहले सिद्ध करते हैं आत्मा नाम की कोई चीज है या नहीं है न्याय न्यायदर्शन के जी सत्यासत्य निर्णय करने के लिए बहुत प्रमुख शास्त्र है तो उसने एक प्रश्न उठाया कि यदि जीवात्मा है तो उसका अस्तित्व हमको बोध क्यों नहीं होता तो कहते अस्तित्व केवल हम प्रत्यक्ष प्रमाण में कार्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया है अन्याय दर्शनकार हेतु है देते हैं दर्शना स्पर्शना मन एकार्थ ग्रहणाथ जिस चीज को आप देखते हैं उसी चीज को छूकर पकड़ लेते हैं पर तो नौशनी विषय क्योंकि आप विवेक की कक्षा में बैठे हैं तो विवेक तो करना ही बड़ेगा सूक्ष्म विषय होता है किसी चीज को आपने आंखों से देखा आप देखिए हाथ से मैं जाकर उसी वस्तु को उठाता हूं हाथ के पास ये ज्ञान नहीं है हाथ रूप का ग्रहण नहीं कर पाता है आंख बंद कर दूं तो हाथ को तो दिखेगा नहीं तो हाथ जाकर उठाता है तो हाथ कैसे उठाता है तो कहते हैं जिस चीज को आपने देखा उसी चीज को उठाते हैं इससे पता चलता है आंख इंद्रिय से जिस वस्तु का हमने ज्ञान प्राप्त किया हस्त इंद्रिय के दौरा उसी वस्तु को पकड़ते हाथ में तो छूने का ढृण है और आंख में देखने का ढृण है दोनों गुण अलग अलग है एक गुण से आपका काम नहीं चलता केवल आप देखेंगे तो हाथ से एक तक प्रयास नहीं करेंगे उठा नहीं सकते और आप उठाने के लिए जाएंगे अगर तो देखेंगे नहीं तो नहीं हो सकता तो इन दोनों ज्ञान को जो जोड़ने वाला है तो जोड़ने वाला कौन है तो उन्होंने कहा इन दोनों को जोड़ने वाला आत्मा है इस रूप में उन्होंने कहा कि इन दोनों ज्ञान को जो जुड़ता है जहां जुड़ता है ये उसी को हम आत्मा कहते हैं तो इसके ऊपर लंबी चर्चा है इतना समय आपके पास भी नहीं है छह दिन में इतना पूरा भी नहीं होगा तो यहां पर बताया कि जहां जहां हम दो, दो ज्ञान को जोड़ते हैं वहां वहां आत्मा है आत्मा के बिना हम दो जान को जोड़ नहीं सकते केवल इंद्रियों का संघात मानेंगे तो इंद्रियों में तो एक इंद्रियों में एक ही विषय होता है तो पांचों विषयों का समन्वय आत्मा के बिना नहीं हो सकता इंद्रियों को आपने आंखों से देखा और पानी किसमें आ जाता है मुंह में पानी आ जाता है जीवा रसना इंद्रिय तो देखा तो आग से रसना रचना को कैसे पता चला इसका रस कैसा है तो आग से जो हमको रूप का ज्ञान हुआ उसी से हमको रस की स्मृति हुई है तो जीवात्मा का अस्तित्व को वो कहते हैं इंद्रियार विकार एक इंद्रियों से ज्ञान होने पर दूसरे इंद्रियों में जो विकार होता है इससे पता चलता है आत्म नाम की कोई तत्व है ऐसे तो बहुत सारे चर्चा है, लंबी चर्चा है आत्मा की सिद्धि के लिए तो समय के अनुसार मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूंगा वैशिष्टिक दर्शनकार कहते हैं कि ये सब बातें ठीक है उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता मैं नहीं तो ये जो मैं शब्द है ये मैं कहने वाला कौन है बहुत लंबी चर्चा करके अंत में उत्तर दिया मैं की जो अनुभूति है इसको कहने वाला कौन है शरीर तो कहता नहीं तो है शरीर तो नष्ट हो जाता मर जाता है शरीर कहने वाला है नहीं तो ये मैं कहने वाला कौन है तो ये मैं कहने वाला जो है वो आत्मा और एक अहू दिया है कि बाहिया आंख से आप किसी चीज को देखते हैं और बाहना आंख को बंद कर लीजिए बाएं आंख से पहचान लेते हैं तो एक आंख से देखा दूसरे आंख से ज्ञान होता है ये दोनों ज्ञान का है, जोड़ना कैसे होता है, है कि कहते आत्मा एक तत्व है जो इस इंद्रिय से जान हुआ उसी को पहचानने में वो समर्थ होता है आत्मा ही पहचानने का कार्य करता है आत्मा के अतिरिक्त कोई पहचान नहीं सकता है सांख्य दश्मी इंद्रियों से बहुत सारे प्रश्न उठाया और कहा ष्टी विपदा मेरा कहने वाला कौन है मेरा हाथ मेरी आंखें मेरा शरीर शरीर तो कहता नहीं है शरीर तो जब होता है तो मैं शरीर कहता लेकिन मैं कहता मेरा शरीर है तो मेरा कहने तो तो वाला कौन है तो ऐसे सभी दर्शनों में लगभग लगभग आत्मा के बारे में चर्चा है तो जीवात्मा का अस्तित्व को सिद्ध करते हैं और जीवात्मा का अस्तित्व को सिद्ध करने के बाद जीवात्मा का गुण जीवात्मा का गुण क्या है तो आपको विशेष ध्यान रखना है जीवात्मा के दो प्रकार के गुण होते हैं कुछ तो होते स्वाभाविक गुण है जो स्वाभाविक गुण है जिसको हम कहते हैं हमेशा रहेगा कभी बदलेगा नहीं और कुछ गुण होते हैं नामितिक गुण है नामितिक गुण निमित्त से आते हैं निमितात्मा से हट जाते हैं जैसे जल का स्वाभाविक गुण क्या है तरलता तो उसका स्वाभाविक गुण है लेकिन हम जब अग्नि के ऊपर रख देते हैं पानी गर्म हो जाता है वो नैमितिक गुण है और उसको आप अग्नि को हटा देंगे तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो निमित्त से गर्म हो जाता है और निमित्त हट जाने पर वो उसमें भी हट जाती है ये नैमितिक गुण है तो जीवात्मा का जो स्वाभाविक गुण है वह है ज्ञान क्योंकि तो वो चेतन है चेतन का जो स्वाभाविक गुण है ज्ञान और उस ज्ञान में भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कल्पना करिए आपको अभी बहुत सारा ज्ञान है आप अभी दर्शन पढ़ दर रहे हैं दर्शन का ज्ञान है कि ये स्वाभाविक है नैनीतिक है नैमितिक ज्ञान है जानने की जो क्षमता है जीवात्मा को जानने की क्षमता किसी ने नहीं है उसका स्वाभाविक गुण है और बाकी जो ये दर्शन पढ़ते विज्ञान पढ़ते गणित खगोल भूगोल सब पढ़ते ये सब नैनीतिक ज्ञान है जो निमित्त से आते हैं निमित्त हटने पर हट जाते हैं अभी हमने उसकी आवृत्ति की मस्तिष्क में सुरक्षित है और बूढ़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे बन जाएंगे अगले जन्म जाएंगे फिर आपको अ आई पढ़ना पड़ेगा फिर शुरू करना पड़ेगा क्योंकि नैमित क्या जो निमित्त से हैं वो हट जाते हैं और जो निमित्त से नहीं है स्वाभाविक वो हमेशा रहेंगे इस जन्म में अगले जन्म में रहेंगे हमेशा आपके साथ रहेंगे प्रयत्न गुण जीवात्मा प्रयत्न हमेशा करता रहता है कुछ ना कुछ प्रयत्न करता है प्रयत्न से रहित नहीं हो सकता प्रयत्न जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है तो ऐसे जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अलग होते हैं और नवित गुण अलग होते हैं स्वभाग से महर्षि दयानंदी ने लिखा है ईश्वर और जीव दोनों ही पवित्र है सत्या सातवें संलास आप देखेंगे स्वाग दोनों ही पवित्र है तो ये हम कहते हैं आदमी बहुत अच्छा है ये आदमी बहुत बेकार है ये अंदर कहां से आता है किसके कारण आता है आत्मा खराब है अच्छा है क्या कह भी कहते हैं हम ये पुण्यात्मा अच्छा है और ये दुष्टात्मा है ऐसे कथन कर देते हैं वास्तव में सभी आत्माएं एक समान है आत्मा में कोई अंदर नहीं है सभी दर्शनकार इसको निर्वीक निर्विकल्प रूप में स्वीकार किया सभी आत्माएं एक समान आत्मा में कोई अंतर नहीं है हर आत्मा एक समान है सबका गुण कर्म सवाल एक समान है जो भेद आता है किस में आता है शरीर आपका शरीर अलग है नया शरीर अलग है सबका रंग आकार प्रकार अलग है ईश्वर की विचित्रता देखिए इतने सारे मनुष्यों को बनाता सबका चेहरा एक दूसरे से अलग अलग है इसलिए हम पहचान दें एक जैसे होता तो कैसे करते तो ये शरीर में भेद है और किस में भेद है किसी के इंद्रिया स्वस्थ है और किसी के इंद्रिया कमजोर है किसी के मन में अच्छे संस्कार है किसी के मन में बुरे संस्कार है ये मन के बहुत और है ऐसे ही किसी की बुद्धि अच्छी है किसी की बुद्धि कमजोर है खराब है दुष्ट बुद्धि है लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखेंगे सभी आत्माए एक समान है आत्मा में कोई अंतर नहीं है सब आत्माए एक समान है तो आपने आपको कभी भी हीन मन्यता नहीं करना चाहे और तो बेकार हूं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मैं तो अज्ञान हूं ऐसे नहीं है। आत्मा सब एक समान है जो भी कमी है शरीर में इंद्रियों में मन में बुद्धि में अंतकरण में बस उन्ही की कमी को पूरी की जा सकती है दूसरे ने नहीं ऐसे किया है जो व्यक्ति महान है वो भी एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है तो वो कार्य एक आत्मा कर सकता है दूसरे उस कार्य को दूसरी आत्मा नहीं कर सकता है समय अंतर लगेगा आपकी स्थिति में है उस स्थिति के आधार पर दोनों में अंतर आएगा जो ऋषि दयानंद ने किया वह हम नहीं कर सकते है हम इस जन्म में कर सकते हैं ऐसे कोई गारंटी नहीं है हम प्रयास करेंगे यहां से शुरू करेंगे तो जब जितना हो जाए हमारी योग्यता और हमारा पुरुषार्थ दोनों के आधार पर हम पहुंच सकते हैं और रास्ता यही है रेद मंदिर आपको सुनाया था नानी पंथा विद्युत और कोई रास्ता है ही नहीं इसी रास्ते में ही जाना पड़ेगा महर्षि दयानंदी जिस रास्ते में गए महर्षि कपिल कणार गौतम पतंजलि जलमिनी ब्रह्मा अग्नि वायु आदित्य अगिरा ऋषि लोग जिस रास्ते में गए उसी रास्ते में ही जाना है और सबको वहीं आना हम जहां यहां जो बैठे हमको भी इसी रास्ते में जाना सबको जाना इसी रास्ते में जाना और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इसी रास्ते में जाना जिसको जिस दिन समय में आए वो तो चलना प्रारंभ करेगा और स्थिति अलग अलग है कोई आज दिल्ली से पांच किलोमीटर दूर है कोई हजार है कोई दो हजार है कोई चार हजार है कोई को दस हजार है दूरी अलग अलग है इसलिए समय भी अलग अलग लगेगा साधन कैसे आप साइकिल में चलेंगे तो लंबा समय लगेगा और विमान में जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो ये जो साधन है ये आपका पुरूषार्थ है और जहां आप खड़े है वह आपकी दूरी है पुरुषार्थ करना सबके लिए यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है इसी रास्ते में आना और सभी आएंगे ही क्योंकि संसार में पूर्ण सुख है ही नहीं है ही नहीं तो किसी को मिलेगा नहीं और पूर्ण सुख सभी चाहते हैं मनुष्य नहीं सभी प्राणी चाहते हैं तो बारी बारी से सभी इसी रास्ते में आएंगे जिस दिन जिसको समझ में आ जाएगा कि संसार में पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता तो इसी रास्ते में आएगा प्रारम्भ करेगा और तब तो पहुंचेगा अलग बात है सभी आत्माएं एक समान है जो कार्य एक आत्मा कर सकती है उस कार्यों को दूसरी आत्मा भी कर सकती है समय कितना लगेगा वो अलग है उसके पुरुषार्थ और योग्यता के आधार पर निर्भर करता है जीवात्मा परमात्मा से एक भिन्न सत्तावान पदार्थ है जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है ईश्वर अलग है जीवात्मा अलग है ईश्वर का स्वरूप जो है वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है शरीर धारण नहीं करता है लेकिन हम जीवात्मा है शरीर धारण करते हैं, तो कोई प्रश्न पूछ सकता है ईश्वर तो कभी शरीर धारण नहीं करता हम क्यों शरीर धारण करें हमारे ऊपर ये मजबूरी क्यों है उत्तर क्या है अब ये भी बताया जो जिसका स्वभाव है उसके ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते अग्निवरण क्यों है जल करल क्यों है ये क्यों प्रश्न नहीं उठा सकते जो जिसका स्वभाव है उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठता है तो जीवात्मा का स्वभाव ही ऐसा है वो अने स्वरूपे एक देशीय अल्पज्ञ है, है अल्पशक्तिमान है और ये पूर्ण नहीं है अभी अभी, अभी आप सुन रहे थे परमात्मा संपूर्ण है और हम जीवात्मा अपूर्ण है तो संपूर्ण के साथ अपूर्ण तुलना नहीं कर सकते आप हमारे अंदर पूरी है नहीं जीवात्मा का स्वाभाविक गुण में सुख है ना, ना दुख है सुख होता है तो सुख के लिए हमको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है यदि जीवात्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से सुख होता है तो उसको पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है अंदर यही सुख है सुखी हो जाता है और दुख भी नहीं है यदि जीवात्मा का अंदर स्वाभाविक रूप से दुख मानेंगे तो मुक्ति में भी वो दुख रहेगा मुख छूट नहीं सकता लेकिन वो छूट जाता है सिद्धांत जो को है जो स्वाभाविक होता कभी नहीं छूटता तो जीवात्मा दुखी होता है और सुखी होता है तो सांसारिक सुख दुख को भोगने का कारण है जीवात्मा अल्पज्ञ है अल्पशक्तिमान है एक देशी है और मुक्ति को प्राप्त करने के बाद ईश्वरीय शक्ति से ईश्वर की सहायता से वो पूर्ण रूप में आनंद भोगता है संसार में रहकर कोई भी व्यक्ति पूर्ण उससे से आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। समाज अवस्था में ईश्वर आनंद देता।, देता।, देता है मोक्ष में भी ईश्वर आनंद देता स्थिति में तो ईश्वर जैसे ही आनंदित रहता है उसमें कोई कमी नहीं रहता है लेकिन जब तक हम संसार में शरीर धारण करते हैं तब तक हमें पूर्ण आनंद ईश्वर जैसा आनंद नहीं मिलता एक सम्मान भी मिलता और एक मोक्ष में मिलता है वो स्थिति है वहां पर हम पूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं शरीर धारण करना पड़ता है क्योंकि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं जीवात्मा का गुण है वो तो सुख की इच्छा रखता है और दुख से पृथक होना चाहता है तो ये शरीर हमको मिला है अन्य पशु पक्षियों को भी शरीर मिला है वो तो अपने पाप कर्म का फल भोग रहे दुखी भोगते हैं सुख भी भोगते हैं ऐसे है। कोई भी यदि नहीं है जिसमें केवल दुखी दुख है अधिक दुख हो सकता है लेकिन उसमें सुख भी है किसी कोई भी मरना नहीं चाहता और मनुष्यों के पास भी सुख भोगने की क्षमता अन्य पशु पक्षी प्राणियों की अपेक्षा अधिक से अधिक सुख मनुष्य भोगता है लेकिन भोगते हुए पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है पूर्ण सुख प्राप्त करना है तो मुक्ति में जाना पड़ता है मुक्ति में ही पूर्ण सुख मिलता है ये शरीर हमको कर्म का फल के रूप में प्राप्त हुआ है और इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं और इस कर्म से हमको बार बार जन्म मरण भोगना पड़ता है और वे तब तक भोगना पड़ता है जब तक हमारे अंदर क्लेश है जब क्लेश पृथक हो जाए क्लेश हट जाए तो फिर जन्म मरण का चक्र नहीं रहता उसके बाद जीवात्मा मोक्ष में जाता है शरीर में रहता है तो जीवात्मा कहा रहता है कहा प्रश्न उठता है दो तो उपनिषदों में ये चर्चा आती है शरीर के अंदर जीवात्मा स्थान बदलता रहता है जागृत अवस्था में अलग स्थान में रहता है स्वप्न अवस्था में अलग स्थान में रहता है सुसुप्ति अवस्था में अलग स्थान में रहता है उपनिषद में ऐसे वर्णन है सुसुप्ति अवस्था में हमारे हृदय में से बहुत सारे नाड़िया निकली है उनमें कुरुतत्व नामक नारी है, उस नाड़ी में जाकर सो जाता है जीवात्मा बस तो सोता क्या है इंद्रियों से संपर्क रहित हो जाता है उसको हम सहन कर देते हैं सोने का स्थान अलग है जैसे आपके घर में आपका बेडरूम अलग है और आपका ड्राइंग रूम अलग है और आपका बाथरूम अलग है ऐसे जीवात्मा के लिए कार्य करने के लिए व्यवस्था के दृष्टि से अलग अलग स्थान है तो जीवात्मा शरीर के अंदर स्थान बदलता रहता है सीधा सीधा जीवात्मा विषयों के साथ संबंध नहीं होता है जीवात्मा का साथ संबंध बुद्धि के साथ है और बुद्धि के साथ युक्त होकर व्यक्ति मनुष्य जीवात्मा निर्णय करके मन को प्रेरित करता है और मन शरीर के अंदर जठराग्नि को प्रेरित करता है और वो अग्नि वायु को प्रेरित करता है प्राण को प्रेरित करता है प्राण के द्वारा इंद्रिया प्रेरित होकर कार्य करते हैं जितने भी प्राण हैं ये सब हमारे कार्य करने के साधन है इंद्रियों को ये प्रेरित करते हैं तो इंद्रियों के द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं इसके पीछे ये प्रक्रिया है आत्मा बुद्धि के द्वारा पहले निर्णय करती है और उस निर्णय के आधार पर मन को प्रेरित करता है मन के द्वारा जठराग्नि जठराग्नि से वायु और वायु के वायु जिसको हम प्राण कहते हैं, तो उन प्राण के माध्यम से इंद्रिया काम करती है ये प्रक्रिया है इसके माध्यम से जीवात्मा शरीर के माध्यम से अपने कर्मों को करने में समर्थ होता है जीवात्मा का स्वरूप जो बताया उसमें एक स्वरूप है जीवात्मा का जीवात्मा नित्य है कभी मरेगा नहीं नष्ट नहीं होगा मरण और जन्म ये किसका होता है शरीर का शरीर के साथ जीवात्मा जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं जन्म और शरीर से जब अलग हो जाता है उसको हम कहते हैं मृत्यु आत्मा का न जन्म है न आत्मा की मृत्यु है आत्मा जन्म मृत्यु से पृथक है शरीर के साथ जुड़ता है तो जन्म शरीर से अलग हुआ तो मृत्यु यदि शरीर के साथ जुड़ना और शरीर से अलग लेना ऐसे होते हुए भी आत्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है सभी दर्शनकार सभी शास्त्रकार यही मानते हैं आत्मा जो है अपरिणामी कभी परिणाम को प्राप्त नहीं होता है कभी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता है हमेशा नित्य स्वरूप एक स्वरूप रहता है जैसे मैंने बताया सभी आत्माएं एक समान है और वो एक समान आरंभ से हो अभी भी है और अब आगे भी रहेंगे हमेशा रहेंगे आत्मा का नित्य स्वरूप जानते ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है आपने सुना होगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए कितने हमारे संग्रामी जीवन दान कर देते थे कैसे उनको ये बोर हो गया था कि मैं आत्मा ही शरीर नहीं हूं और जितने क्रूर लोग शरीर के ऊपर हमारे राष्ट्र में आक्रमण करते हैं और दीवार के अंदर रखकर चिन्ह देते हैं कड़ाई में तल देते हैं अब उसको हस हंसकर एक व्यक्ति सहन करता है कैसे करता है उनको ये ज्ञान था कि हम आत्मा हैं शरीर नहीं है ये जो भी हानि पहुंचाएंगे शरीर को हानि पहुंचाएंगे आत्मा का हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आत्मा की नित्यता का बोध हो जाए तो व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त हो जाता है और जब तक व्यक्ति स्वरूप को नहीं जानता है तब तक व्यक्ति अधर्म से बचता नहीं है कहीं ना कहीं उसको दिखता है कि अधर्म करूंगा तो कुछ लाभ हो जाएगा लेकिन जब आत्मा का स्वरूप को जानता है तो उसको पता चलता है अधर्म करूंगा त्कालिक लाभ भले हो जाए नहीं तो अंत में परिणाम में तो भोगना ही पड़ेगा और धर्म आचरण करेगा तात्कालिक हानि भले हो जाए अंत में सुखद परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा ये बात सब हमारे शास्त्रकार मनुस्मृति और सभी शास्त्रों में ये बातें लिखी है कि आत्मा का स्वरूप जानने से व्यक्ति का क्या परिवर्तन हो जाता है आत्मा कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है हम कभी डरते हैं कि मेरा अपमान हो जाएगा कभी डरते हैं मेरा कोई धन छीन लेगा कभी हम डरते हैं कभी शारीरिक हानि कर देगा अमंग हो जाएगा कुछ भी हो जाए यदि ईश्वर का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप हमको पक्का है तो कभी भी हम धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे तो जीवात्मा का स्वरूप के बारे में आज हमने थोड़ा विचार किया है आगे की चर्चा हम कल करेंगे समय के अनुसार आज की कक्षा को यही पर विराम देते है एक बार ओम का उच्चारण करेंगे तीन बार शांति का पाठ करें शां शांति